आज 10 नवंबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिका आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है विज्ञान भैरव के अंतिम चरण में हम समग्रता से थोड़ा सा सीमा अवलोकन करें कि पिछले करीब एक वर्ष से करीब करीब एक वर्ष होने को है करीब 11 महीने हो गए से हम विज्ञान भैरव का अध्ययन कर रहे हैं इस विज्ञान भैरों में जो मूल चीज हम जो समझने लायक है हमारे लिए वो है शिव का स्वरूप और उस स्वरूप के बोध को प्राप्त करने की संक्षिप्त विधियाँ या वो विधियाँ जिनके द्वारा इस बोध को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है इसमें कठिनाई जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो सामान्य बुद्धि है कॉमन सेंस है वो द्वैत देथ, द्वैतवादी है जो मन है द्वैतवादी है मन सामने देखता है बुद्धि सामने विश्लेषण करती है लेकिन जिसके द्वारा वो विश्लेषण करने की क्षमता पाती है मन जिसके द्वारा अपनी चंचलता प्राप्त करता है उस स्वयं प्रमात्र को वो नहीं जान पाती और हमारी प्रमात्र दो तरह की होती है परमात्रता एक तो प्रमात्रता वो होती है जो शुद्ध प्रमात्रता है अभी हमारी एक धारणा आने वाली है इस हिसाब से इसीलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक शुद्ध प्रमात्रता है जो मेरी चेतना है जो वास्तविक चेतना है जो शुद्धतम चेतना है जो निराधार चेतना है जिसका कोई आधार नहीं है वो सनातन चेतना है जो चेतना सदा से रहेगी जिस चेतना को कोई आग नहीं लगा सकता छीन नहीं सकता बढ़ा नहीं सकता घटा नहीं सकता क्योंकि वो इन सभी समस्त गुण धर्मों से मुक्त है और एक वो है हमारी सीमित व्यक्ति की चेतना जिसको वैष्ट चेतना बोलते हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बोलते हैं जो हम एक इंडिविजुअल की तरह एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं जिसके अंदर हमने संसार को दो भागों में बांट रखा है मैं और संसार इस मैं, मैं एक अशुद्धि है कि शुद्ध मैं नहीं है शुद्ध मैं इस शरीर मन बुद्धि अहंकार इन सबके पीछे खड़ा है मन को भी ऊर्जा देता है बुद्धि को भी ऊर्जा देता है अहंकार को शरीर को सबको ऊर्जा देता है वो इस शरीर के अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर के भी बेहतर कारण शरीर होता है जिसके द्वारा ये पूरे शरीर पूरा मन बुद्धि अहंकार सब ऊर्जा पाते हैं लेकिन हमारा जो इंडिविजुअल मैं है जिसको अनुभव करता मैं बोलती हूँ एक अपेरेटस बन गया ये शरीर रूपी जो संसार को एंजॉय करता है संसार का अनुभव लेता है और ये जो अनुभव करने वाला या इम्पेरिकल इंडिविजुअल अनुभव करने वाला व्यक्ति, ये जो चेतना है ये हमारा भ्रम है कि मैं ये शरीर हूँ मैं ये मन हूँ बुद्धि हूँ अहंकार हूँ या मेरी जो जानकारियाँ हैं या मेरी जो योग्यता है जो मेरी डिग्री है या मेरा धन है मेरा मकान है जो मेरी जाति है या मेरा जो देश है ये सब मेरी पहचान है ये हमारी द्वेध परत गलत पहचान है और ये पहचान ही हमारी वास्तविक पहचान में बाधक है ये सारी पहचान हमें बाहर से मिलती है निरपेक्ष पहचान नहीं है क्यों निरपेक्ष पहचान नहीं है क्योंकि आप बोलोगे मैं पैसे वाला हूं कल पैसे चले गए फिर आपकी वो पहचान कहां जाएगी आप बोलोगे मैं जवान हूं जवानी चली गई वो आपकी पहचान भी बदल गई क्या बाब रद्द हो गए इसलिए पहचान वो हो जो आपकी वास्तविक पहचान हो और सत्य की परिभाषा यह है जो हर परिस्थिति में एक जैसा हो अपरिवर्तनशील हो जिसमें समय के साथ परिस्थितियों के साथ कोई भी परिवर्तन ना हो वो अपरिवर्तनीय सत्य ही परम सत्य है एप्सोल्यूट या अंतिम सत्य परम सत्य वो है जो समय के साथ न बदले जवानी बदल जाती है धन बदल जाता है ज्ञान बदल जाता है बुद्धि बदल जाती है प्रतिष्ठा बदल जाती है शरीर बदल जाता है सब कुछ बदल जाता है लेकिन इस परिवर्तनशील संसार और परिवर्तनशील शरीर के बीच में एक अपरिवर्तनशील तत्व है उसको पहचानना ही हमारे विज्ञान भैरों का उद्देश्य कि इस परिवर्तनशील संसार के बीच में एक अपरिवर्तनशील शरीर के बीच में रहने वाली एक अपरिवर्तनशील एंट्रिटी तत्व तो। उसको हम अगर पहचान लें तो ये हमारी वास्तविक पहचान है क्योंकि बाकी की जो पहचान है वो सापेक्षिक पहचान है जैसे वृद्धावस्था जवानी पैसा प्रतिष्ठा धन मकान ये जो भी इसका पति हूँ इसका पिता हूँ ये सब कुछ सापेक्षिक पहचान है क्योंकि ये पहचाने समय के साथ बदलती है, साथ ही साथ ये स्थाई नहीं है आपने बोला मैं इसका पिता हूँ वो बच्चा ही नहीं रहा तो आप किसके पिता क्योंकि वो बात बदल गई समय बदल गए आज पैसे वाले हो कल निर्धन हो गए बात बदल गई इसलिए वो अपरिवर्तनशील तत्व जो इस परिवर्तनशील संसार और परिवर्तनशील शरीर के बीच में अपरिवर्तित रूप से उपस्थित है वही आपकी वास्तविक पहचान है क्योंकि वो पहचान किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय में या किसी भी स्थान पर बदलती नहीं वो पहचान उसको बोलते हैं हमारे सनातन पहचान इंटरनल आइडेंटिटी एब्सोलूट आइडेंटिटी निरपेक्ष पहचान है और उस पहचान पर कभी भी कोई ग्रहण नहीं लग सकता उस पहचान को कोई नहीं बदल सकता आप आज सुंदर हो कहो मैं सुंदर हूं लेकिन ये आपकी वास्तविक पहचान नहीं क्योंकि कल जाके आप बदसूरत हो सकते तो ऐसी कुछ धारणा है जो आपको बताते हैं कि संसार में जो कुछ परिवर्तनशील है उसके बीच में अपरिवर्तनशील को पहचानना उस पर चिंतन करना उसको आत्म रूप से जानना कि मैं ये हूं इसको बोलते हैं कि शुद्ध विकल्प अभी क्या है मैं शरीर हूं मैं मन हूं बुद्धि हूं अहंकार हूं यह अशुद्ध विकल्प है मैं निरपेक्ष सत्य हूं यह भी एक विकल्प है लेकिन यह शुद्धतम विकल्प है क्योंकि यह शुद्ध विकल्प ज्ञान में समाप्त हो जाता चाहता क्योंकि अंतिम रूप से आप जब ये भावना करते हैं कि मैं वो सत्य हूं वो चैतन्य हूं जो इन सब परिवर्तनशील संसार का स्रोत हूं ये परिवर्तन में अपरिवर्तित होकर भी इस परिवर्तनशील संसार का स्रोत यही बात विज्ञान भैरव कहता है कि जब हम यह चिंतन करते हैं तो हम उस अपरिवर्तनशील तत्व को पहचान जाते हैं वो हमारे बोध का विषय बन जाता है हमने कुछ जो देखी थी उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पिछली बार देखी थी न द्वेशम भावये क्वापित क्वापि न रागम भाव ये क्वचित राग द्वेष विनिर्मुक्तो मध्ये ब्रह्म प्रसरपति है ये वहां पर मध्य में हमने पहले भी पढ़ा था मध्य का विकास करो मध्य का विकास का मतलब शून्य का विकास करो शून्य को विकसित होते देखो ये शून्य ही वो है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समझ सकता है एक की सीमा है एक की सीमा है दो की सीमा है तीन की सीमा है लेकिन शून्य असीम है शून्य की कोई सीमा नहीं क्योंकि वो जिसको स्पर्श करता है उसको अपने में समेट लेता है कितनी भी बड़ी संख्या में शून्य का गुणा करो शून्य बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो तो सबसे बड़ा है वो सारी संख्या शून्य हो जाएगी ऐसे ही शून्य का मध्य का विकास करो तो यहाँ पर भी वो मध्य के विकास की बात करें कि जब एक तरफ घृणा है एक तरफ मोह है दोनों के मध्य जो स्थिति है उसका विकास करो वो निर्मोह की स्थिति है या वो एप्सॉलिट की स्थिति है, निरपेक्ष की स्थिति उस स्थिति का, तो का जब हम विकास करते हैं तो न द्वेश भावयत को अपे न रागम भावयत को क्वित न किसी से मोह है जहा न किसी से द्वेष है उस स्थिति का जब हम विकास करते हैं तो राग द्वेश विनिर्मुक्त जब दोनों से हमारा मन मुक्त है मध्य ब्रह्म प्रसरपति तो मध्य के जब विकसित होते हैं मध्य की स्थिति तो उस समय आपको ब्रह्म का आनंद उसका अनुभव उसका बोध तुरंत प्राप्त हो जाता है तो मध्य ब्रह्म प्रसरपति कोई भी दो चीज़ें जो विलोम है धनात्मक संख्याएं एक दो से शुरू होकर अनंत हो तक जाती हैं ऋणात्मक संख्याएं ऋण एक ऋण दो से होकर अनंत तक जाती हैं लेकिन ये हम दोनों के बीच में मान के चलो ऋण संख्या है और धनात्मक संख्याएँ तो इन दोनों के बीच में हमको अपना ध्यान भावना इसको बोलते हैं भावना कंटेम कंटेम्पलेशन बोलते हैं क्रिएटिव कंटेम्पलेशन यानी रचनात्मक चिंतन अच्छा हम चिंतन करते हैं कि ये जो केंद्र है जो शून्य है जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बीच में है अपने और परायों के बीच में है जो सुख और दुख के बीच में है जो कल बीत गया और आने वाले कल के बीच में है जो मेरे एक कदम और दूसरे कदम के बीच में है अब ऐसा करते करते हमको ध्यान आ जाता है हमारा शाक्त उपाय तो जो हमने श्री सूत्र में पढ़ा था वही मध्य को जब हम विकसित करते हैं, और इसी बात को संत लोग साधारण वो में समझदार के बोलते हैं कि न किसी से द्वेष करो न किसी से मोह करो और यह बात शाक्त पाए कहता है दोनों के बीच में ही तो ब्रह्मा बैठा है द्वेष करोगे तो ब्रह्मा से दूर चले जाओगे जितना जोर का द्वेष करोगे उतने दूर चले जाओगे मोह करोगे तो फिर ब्रह्मा से दूर चले जाओगे लेकिन दोनों के बीच में न केवल इतना कि वो मोह और द्वेष के बीच में बैठा है लेकिन वह पाप और पुण्य के बीच में भी बैठा है जितने भी आप पाप और पुण्य की भावना से कर्म करोगे उसमें भी आप उस केंद्र से दूर होते चलोगे पाप पाप में भी केंद्र से दूर हो गए पुण्य में भी केंद्र से दूर हो जाओगे ये बात कुछ विरोधावासी से लगती है अपने को कि पुण्य में आप केंद्र से क्यों से दूर हो जाएंगे क्योंकि पुण्य जब भी किया जाता है प्रेम से नहीं किया जाता है प्रेम है जो केंद्र में टिकता है पुण्य आपको केंद्र से दूर ले जाता है क्योंकि पुण्य पुण्य की भावना से किया जाता है पुण्य करने वाला पुण्य जिस पर किया जाता है या जिसके लिए किया जाता है इसका जो हितेशी बेनिफिशरी है वो आपसे निचला दिखाया जाता है हम दया करते हैं गरीब पर एक कंबल जाती तो हम अपने आप को दाता समझते हैं हमारी होती है कि बड़ा मिला उसको हमने में कंबल दिया अब ये पुण्य का काम है इससे मुझे आगे जन्मों में सुख मिलेगा निश्चित मिलेगा लेकिन तब मिलेगा जब अगले जन्म लो में लोग आध्यात्मिक कहता है अगले जन्म के बीज बो दिए तुमने जब अगले जन्म के जब बीज बोए तो ये काम पुण्य का हो चाहे पाप का हो दोनों बीज बोने के लेकिन ब्रह्मा तो इन दोनों के बीच में बैठा है जहां से पाप भी पैदा हो रहा है और जहां से पुण्य भी पैदा हो रहा है दोनों शाखाएं उसी बीज से निकल रही है इसलिए वो कहता है कि मध्य ब्रह्म प्रसरबत ब्रह्म का अगर आपको अनुभव लेना है ब्रह्म के बारे में जानना है तो उन दोनों के बीच में देखिए अब इसके आगे एक शाम्भ उपाय है शाम्भ उपाय वो होता है कि जहां पर आपका निर्विचार होकर अंतिम कदम केंद्र में डालना है मतलब आप पूर्ण शुद्ध योग्यता है आपके पास उस बात को जानते हो मात्र उस पर आप सिर्फ टिके रहो आपकी बात पर बस इतना ही पर्याप्त है कि आप जो जानते हो उसको मानते हो और उसके अकॉर्डिंगली यानी उसके अनुकूल व्यवहार करते इसके अतिरिक्त तो वो कुछ डिमांड नहीं करता क्योंकि आणु में बहुत सारी विधि हैं जो बाहर से आती है फिर बाहर से समेट के पास में आती है पास से शरीर पर आती है शरीर के भीतर जाती है जैसे बाहरी कुंभक फिर फिर भीतरी कुंभक, उसके बाद में फिर वो अपने चेतना तक पहुंचती है और जैसे ही वो चेतना तक पहुंचती है कि वो शाक्तोपा हो जाता है आणोपाए से शाक्तोपा हो जाता और जब शाक्तोपाई की उच्चतर स्थिति होती है कि हमारी चेतना का स्तर ऊंचा करना है एनिमल कॉन्शियसनेस जीव चेतना उसके ऊपर हम पढ़ते हैं ईश्वर चेतना और सर्वोच्च है शिव चेतना तो शिव चेतना के करीब आ जाते हैं तो फिर शाम्भ उपाय शुरू हो जाता है कि आप जब उस चीज को जान गए पहचान गए अपनी शुद्ध चेतना का शुद्धतम स्वरूप इस परिवर्तनशील संसार के भीतर अपरिवर्तनशील तत्व जब आप जान गए वो छत्तीसवां तत्व तो या शिव तत्व है उसको जब आप जान गए तो फिर आप शाम्भव उपाय की पात्रता हासिल कर ली क्योंकि आप आपको उस जानकारी पर टिकना है और उस जानकारी का अनुकूल आपने जिंदगी जीना है क्योंकि आपका एक चलने का कदम आप जैसे बैठते हो जैसे उठते हो जैसे भोजन करते हो जैसे सोते हो जैसे व्यवहार वे, करते हो जैसे काम धंधा बिजनेस व्यापार करते हो उस सब में वो अपने आप उतर जाएगा वही शाम्भ हो पाए क्या आप जो कुछ जीवन के कर्म करते हो वो उस ज्ञान के अनुकूल करते हो इन अकॉर्डेंस विद डेट नॉलेज उस ज्ञान के अनुकूल काम करते हो क्योंकि आपके अपने आप कोई प्रतिकूल काम नहीं होगा क्यों शांभव पाए का साधक वो है जो अगर ब्राह्मण है तो नींद में से उठो चाहे नींद उठो चाहे किसी भी स्थिति में जानता है कि मैं ब्राह्मण हूं आप अगर हिंदी बोलने वाले मातृभाषा हिंदी आपकी तो आप ऐसा भी नहीं है कि जब बहुत ज्यादा क्रोध में हो तो अंग्रेजी में बकने लग जाओगे क्योंकि आपकी जो मातृभाषा है उसको कहीं से आपको सोचना नहीं पड़ता वो बिना सोचे समझे अपनी अंतरात्मा से निकलती ऐसे ही श्याम्भपाय का साधक सोच सोच के व्यवहार नहीं करता जब सोच सोच के करते हैं तो वो योगी है साधक है कि अभी वो श्यांभपाई की पात्रता प्राप्त कर रहा है लेकिन बिना सोचे समझे जब वो उसी हिसाब से कार्य करता है क्योंकि उसका चलना फिरना उठना बैठना खाना सोना व्यवहार करना बिजनेस करना सब कुछ उसी के अनुकूल होने लगता है क्योंकि अब वो उसको सिर्फ उस बात पर ही टीके रहना है तो फिर वो शाम उपाय का साथ है तो शाम उपाय कहता यद वेद्यम सिंध विच्छेद के बाद आता यद अवेद्यम यद वेद्यम। यद वेद्यम ग्राह्यम यद्राह्यम जो जानने योग्य नहीं है कैसे जानने योग्य नहीं है जानना तो उसी को है पर वो जानने योग्य नहीं है क्योंकि जानकारी की हमारी परिभाषा है इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करना है आंखों से हम कहते भगवान है तो दिखता क्यों नहीं कहीं आपको तर्क करने वाले मिलेंगे भगवान है तो दिखता क्यों नहीं अगर उसकी लाठी में आवाज है तो सुनाती क्यों नहीं अगर वो हमको बोलता है तो हमको आकाशवाणी क्यों नहीं होती तो हम चाहते हैं कि हमारे बाहरी इंद्रियां उसको जान बाहरी इंद्रियों से वो कभी नहीं जाना चाहता हम अगर कहते हैं कि हमको बाहर दिखाई दिया तो हमारी आत्मा का प्रोजेक्शन है वो हमारे अंदर की चेतना का हमने इतना उच्चार कर लिया इतना उच्चार कर लिया कि वो हमको बाहर दिखने लग गया हमने वो क्रिएट कर दिया वो रूप जिस रूप के हम पूजा करते थे जिस रूप को हम इष्ट मानते थे वो हमने खुद उसको क्रिएट कर दिया इसलिए वो हमको बाहर दिखने लग गया अन्यथा वो आंखों से दिखने वाला नहीं और यही कहते हैं कि यद अवेद्यम, यद अग्रह्यम जिसको पाया नहीं जा सकता कि भगवान को मैं हथ पकड़ के पकड़ लू बुला लूँ कि उसको ग्रहण कर लूँ मैं देख लू आंखों से नाक से सूंघ लूँ कान से उसको सुन लो, उंगलियों से छू लो, ऐसा संभव नहीं है क्यों कि सुनने वाला देखने वाला छूने वाला सूखने वाला ही तो वो है वही तो है जो ढूंढ रहा है ये तो ढूंढने वाले का वास्तविक स्वरूप है तो उसको कैसे ढूंढेगा इसलिए कहते हैं ना कि मृग की कस्तूरी की खोज वैसी ही है खूब जंगल में ढूंढता है कि खुशबू कहां से आ रही है वो खुशबू तो उसके भीतर से आ रही है तो उसको वो बाहर कैसे मिलेगी जब तक उसको ये बोध नहीं हो जाए कि शांति से बैठ जाओ ये खुशबू मेरे ही अंदर से आ रही है यही बात आध्यात्म कहता है कि जब आप बाहर ढूंढोगे तो वो है अवैध है। तो अवैध्यम यद अग्राह्यम यद शून्यम वह शून्य स्वरूप है उसको अगर तुम संख्याओं में ढूंढोगे कि क्या वो एक विस्तार वाला है तो तुमको लगेगा नहीं क्या बोलेंगे पॉजिटिव है क्या वो निगेटिव है क्या वो गुंडो बदमाश के बीच में मिलेगा कि संतों के बीच में मिलेगा जी नहीं वो इन सबके बीच में खड़ा है क्या वो पाप में है क्या वो पुण्य में है जी नहीं उन दोनों के बीच में खड़ा है वो तो पाप का भी स्रोत है पुण्य का भी स्रोत है क्या वो सत्य और कल्पना के द्वारा तो जी नहीं वो सत्य के द्वारा नहीं क्योंकि सांसारिक सत्य के द्वारा नहीं पाया जा सकता और न कल्पना में क्योंकि कल्पना का स्रोत भी वो है और जो संसार में अस्तित्वगत सत्य दिखाई देता है उसका भी स्रोत वही है इसलिए वो कहते हैं कि पुष्प और था पुष्प यानी कुसुम और आकाश पुष्प उन दोनों के स्रोत के रूप में इसलिए वो शून्य कहलाता है तो शून्यम, भावगम, वो अभाव में भी है अभावगम है यद अभावगम वो नेगेटिविटी में भी उतना ही है जितना पॉजिटिविटी में है जैसे इसका मतलब क्या कि वो जितना उजाले में है उतना ही उसके अभाव में यानी अंधेरे में भी है उजाले अंधेरा अपने आप में कुछ भी नहीं है अब्सेंस ऑफ लाइट प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम उजाला है इसलिए उजाले की तो विधायक सत्ता है पॉजिटिव है लेकिन अंधेरे की तो कोई विधायक सत्ता ही नहीं लेकिन वो अंधेरे में भी उतना ही है जितना उजाले में है वो संत में भी उतना ही है जितना दुर्जन में है वो कल्पनाओं में भी उतना ही है जितना वास्तविकता में है क्योंकि कल्पनाएं भी तो अपना अस्तित्व तो कहां से पाती हैं से पाती हैं इसलिए वो शून्य स्वरूप है तो तभी इसको बोला है यद वेद्यम यद अग्राम यद शून्यम यद भावगम यानी वो अभाव में भी व्याप्त है अभावगम तत्सर्वम भैरव भाव्य तदंत बहुत असंभव जो इस तरह से भैरव का भाव करता है या भैरव को इस तरह से जानता है उसको बहुत ही बहुत बोध है उसको किसी तरह से अबौध होने के सवाल उठता यह शाम्भ उपाय कहा गया श्याम्भ उपाय क्यों कहा गया है क्योंकि आपको यह जानकारी पर अगर पूर्ण विश्वास कि इस जानकारी में कहीं कुछ भी आ सकते अपने जीवन को मात्र इस जानकारी के अनुसार ढाल लो सिर्फ इस जानकारी के अनुसार कितनी सिंपल सी बात की आपको अब यहां पर ना तो कोई ध्यान करना है ना कहीं बैठना है ना कोई पूजा करना है ना कोई तीरथ पर जाना है ना किसी तरह की कोई धारणा का कोई प्रैक्टिस करना है यहां पर अभ्यास करने की भी कोई बात नहीं की मात्र विश्वास करने की बात है आपको अगर इस बात पर विश्वास है तो आप समस्त पाप पुण्य से मुक्त हो समस्त जरा व्याधि से मुक्त हो और समस्त आने वाली जन्मों के चक्र से जीवन चक्र से मुक्त हो गए सिर्फ इस बात से कि आपकी ये जानकारी पुख्ता है आपके पास और इसके आगे है नित्य निराश्रय शून्य जो नित्य है नित्य मतलब से इटरनल जो ऐसा कभी समय नहीं था जो वो नहीं था न ऐसा समय आएगा जब वो नहीं रहेगा तो इसलिए वो नित्य है नित्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसी से हमारा धर्म का नाम क्या निकला है सनातन धर्म सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है यह अध्यात्म है सनातन शब्द ही अपने आप में अध्यात्म है धर्म वो होता जिसको हमने इंसान ने बनाया मैन मेड रिलीजन जिसको इंसान ने बनाया ये इंसान ने नहीं बनाया ये स्वयं बना स्वयंभू है सनातनता स्वयंभू है इटर्निटी ऑलवेज एग्जिस्टेड समय उसके बाद आया समय का जन्म सनातनता ने किया अंतरिक्ष का जन्म सनातनता से हुआ अस्तित्व का जन्म सनातन से हुआ इसलिए जो कुछ भी है आज वो सदा से था तो नित्य निराश्रय है निराश्रय शब्द भी फिर उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सबका एक आसरा है मेरा आसरा ये कुर्सी है तो इस कुर्सी का आसरा ये जमीन हर चीज का एक आसरा है लेकिन उसका कोई आसरा नहीं है कि वो सबका आसरा है अंतिम आसरा है जो हम कहें कि मैं किस पर निर्भर हूं उस पे वो किस पर निर्भर है उस पे हम किसी भी श्रृंखला के अंत में पहुंचे कि मेरे पिता कौन मेरे पिता के पिता कौन उनके पिता कौन इस श्रृंखला का अगर अंत है उसी जगह पर इस श्रृंखला का अंत होगा क्यों? इसलिए इसलिए हम हम उसको परम पिता उसको कहते हैं। निराश्रय बोलते हैं। निराश्रय का मतलब होता है कि उसका खुद का कोई आश्रय नहीं है कि शिवजी का आश्रय की भी नीचे उनको टेका लगाने वाला तो, तो शिवजी से बड़ा हो जाएगा क्योंकि शिवजी उसको वो नहीं हो तो शिव जी गिर जाए तो उस शंभु का कोई आश्रय नहीं वो सबका आसरा है हमारी फिर अवधारणा पे आ जाए केंद्र किसी भी परिधि की कोई अहमियत नहीं अगर उसका केंद्र नहीं है तो उसी केंद्र पर आधारित होती है कोई भी परिधि लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो वो किसी और पर आधारित नहीं है सभी परिधियां हटा दो तो, तो भी वो केंद्र अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि क्यों उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए उसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं और इसीलिए वो समय से परे है क्योंकि जहां अंतरिक्ष है वहां पर समय है विज्ञान ने सिद्ध कर चुका है कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के बिगड़ नहीं रह सकते इसलिए जहां समय है वहां अंतरिक्ष है तो वो निराश्रय है मतलब अकाल है सनातन है शून्य है, के है वो सबके केंद्र में व्यापक कलनोजित वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर नहीं है व्यापक का मतलब है इवर परबेटेड सब जगह पे है कहीं पर ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है और कलनोजित है कलन का मतलब होता है नापना वो कलन, कलनोजित शब्द का संस्कृत में मतलब होता है इमेजरेबल जिसको नापा नहीं जा सके नापने से संभावना नहीं कोई संभावना नहीं नापने की क्योंकि हम आकाश का को नापने बैठे तो नहीं नाप सक. तो फिर वही बात उसके आगे उन्होंने बाहिया काशे मना करता है अब अब अगर हम कहें कि सबसे निकट की क्या कोई चीज है जो हमको इस भावना के करीब ला दे कि वो नित्य है निराश्रय है शून्य है और नापने में असंभव है तो हमारे सामान्य अनुभव की वस्तुओं में एक ही चीज है बाहवे अंतरिक्ष या जिसको हम आकाश बोलते हैं वो भी हमको निराश्रय दिखाई देता है कैसा नहीं अंतरिक्ष पर टिका हुआ है धरती रहने रहे आकाश वैसे रहेगा सूरज दिखे चाहे ग्रहण लग जाए आकाश वैसे रहेगा इसलिए निराश्रित शून्य स्वरूप नित्य हमेशा आकाश वैसा वैसे रहता है बादल छा जाता है बादल हटता है आकाश वैसा वैसे ही रहता है इसलिए हमारी उस भावना को परमेश्वर की या शंभु की जो भावना है हमारी या परशिव की जो भावना है उस भावना के निकटस्थ किसी चीज पर अगर कोई ध्यान कर सकता है तो वह है बाहीं अंतरिक्ष तो वो कहते हैं कि बहिया काश मनवा अब आपके मन को बाहरी आकाश पर लगा दो बाहरी आकाश पर जब हम मन लगा देते हैं तो ये कैसी धारणा है कि आप छत पे खड़े होकर कर सकते हो खिड़की में झाँकते हुए कर सकते हो जब आप बाहरी आकाश पर मन लगा देते हो तो क्या होता है निराकाशम ये निराकाशम शब्द शून्य से भी बड़ा है शून्य भी एक शब्द है इस शब्द का भी कोई आसरा है तो वो तो कहता वो निराकाश है यानी वो उसका भी उस शून्य शब्द का भी आसरा है यानी उसको बोलते अति शून्य, तो परमेश्वर उस शून्य जो हमारी कल्पना का शून्य है उसको भी अतिक्रमण कर जाता है यानी उसको भी ट्रांसजेंड कर जाता है जो शून्य की हमारी कल्पना है कि सबके बीच में ऐसा तो इन सबके बीच में पगडंडी कहते हैं लेकिन वो उस पगडंडी का भी तो कोई आसरा है उस शून्य का भी वो इसलिए उसको बोलते अतिशून्य तो परमेश्वर अतिशून्य है और वहां में आकाश मन करने से आपका मन उस अति शून्य में विसर्जित हो जाता है चूंकि मन द्वैतवादी है अब हमने आश्रय लिया था उस सकड़ी पगडंडी का या शून्य का तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हमने तो आशरा लिया फिर आश्रा इसीलिए शाक्तोपाय हैं। अगर आशरा लेना ही नहीं पड़ता तो, तो श्याम उपाय हो जाता लेकिन हमने आश्रा लिया इसलिए शाक्तोपाया लेकिन हम कहेंगे ये तो हमारा अशुद्ध मन है वो वहां पर अतिशून्य में विलीन हुआ तो क्या होगा वैसा ही होगा जैसे इतने बड़े समुद्र में एक चम्मच जहर डाल के डाल दो क्या होगा क्या समुद्र जहरीला हो जाएगा बल्कि वो जहर समुद्र बन जाएगा उस जहर को समुद्र रूप मिल जाएगा उसकी जहरता खत्म हो जाएगी उसमें जितनी जहरीली है वो जहरपन है वो सब समाप्त हो जाएगा अगर एक चम्मच भर कितना भी हलाहल जहर आप बड़े समुद्र में जाके मिला दो उससे समुद्र का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा वरण वो समुद्र तो समुद्र ही रहेगा लेकिन वो अपनी हलाहलता खो देगा वो जहर अपनी दुष्टता को खो देगा ऐसे ही ये मन जब अतिशून्य में विलीन होता है तो ये अपनी दुष्टता को खो देता है अपने मन की चंचलता खो जाती है इसके जितने भी षड्यंत्र हैं खत्म हो जाते हैं अपने पराए ग्रहण करने की प्रवृत्ति संग्रह करने की परग्रह की प्रवृत्ति वो सब प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती इसलिए मन एकदम परमेश्वर बन जाता है यही मन और यही जीवन मुक्ति है कि जीते जी आपने अपने मन को परमेश्वर बना दिया तो यही जीवन मुक्ति हो गई, तो यही बात यहां पर कहेगी निराकाशम समावेश तो वह अतिशून्य में आपका मन विलीन हो जाता है और उस अतिशून्य का कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन आपका मन शिव हो गया क्योंकि आपका शून्य मन तो अशुद्ध था लेकिन वो उस अतिशून्य से मिलके शुद्ध हो गया परम शुद्ध हो गया यत्र यती तेना तत्ण जहां जहां मन जाता है उसको उसी समय वहां जाने से रोक लो जैसे पतंजलि भी कहते थे कि आप चित्तवृत्ति को निरोध करो उनका सूत्र ही है चित्त वृत्ति निरोध एने चित्त जहां जहां जाना चाहता है उस चित्त को रोक लो वो कहीं नहीं जाए तो मन जो है सतत पैदा होता है जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मेरा मन आपके साथ अभिन्न हो गया या मेरा मन का अस्तित्व तब तक है जब तक वो किसी चीज पर टिका है जब तक वो किसी चीज का मनन कर रहा है जिस जिसक्षण मन के पास मनन करने को नहीं है तो फिर वो मन रह ही नहीं जाता वो मन मर जाता है और हम एक दिन में हजारों बार मन को पैदा करते हैं हमारा मन मरता है लेकिन जब मन मरता है हम बेहोश होते हैं मन फिर पैदा होता है हम फिर होश में आ जाते हैं लेकिन मरते हुए मन के साथ अगर हम होश में आ गए तो हमको बोध हो जाता है क्यों मन जो मरता है ठीक इसकी आप सिमिलर से समझोगे एक लहर उठती है तो हमको दिखाई देती है जब वो लहर नीचे जाती है तो हमारा ध्यान दूसरी लहर पर चला जाता है उस नीचे जाती हुई लहर पर अगर ध्यान चला जाता है फिर तो हम समुद्र को पहचान जाएंगे लेकिन हम सिर्फ लहरों को पहचानते हैं समुद्रों पर से हमारी निगाह ही नहीं उस आर्णों पर से निगाह हमारी हट गई तभी तो हम सिर्फ लहरों को देख रहे हैं लेकिन लहर जब उठती है और अगर वहां टिक जाती नीचे और वहां दूसरी लहरें उठती है लेकिन जब वो नीचे टिकती है तो क्या बन जाती है समुद्र बन जाती है वो तो समुद्र थी ही लेकिन समुद्र ने एक रूप लिया था वो रूप जब समाप्त होता है तो फिर वापस समुद्र रूप बन जाता है इसलिए जब हमारा मन कहीं भी जाता है तो हम उसको मन को चिपकने से रोक लेते हैं उसको देखने लगता है हम उसको देखते हैं लेकिन मन को प्रतिक्रिया करने से रोक देते क्योंकि मन का अस्तित्व तो प्रतिक्रिया से है एक गुलाब का फूल देखता है तो चिल्लाएगा लाल है बड़ा है कल देखा था उससे ज़्यादा अच्छा है पता नहीं कहाँ से आया अपने गांव में तो इसमें का ही नहीं पचास बात करने लगेगा क्योंकि मन का अस्तित्व तो प्रतिक्रिया से है और मन बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करता है उसको मालूम है कि प्रतिक्रिया नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा क्योंकि उसका अपना अस्तित्व ही प्रतिक्रियाओं से है और जैसे ही मन मरता है तो हम फिर नया मन पैदा कर लेते क्योंकि हम घबराहट होने लगती बिना मन के हम अमन नहीं हो पाते और अगर हम अमन कुछ देर के लिए भी हो जाएं तो हमको ब्रह्म का बोध हो तो यत्र यत्र मनोयाति तत्न तत, तत्ण परितज्या नवस्थित निगस तत्व भवे जैसे ही हम मन को विचारों से मुक्त करते हैं तो मन तेजी से भ्रमण करता है चाहता है कि कैचिपक जाऊं और हमने उसको सब जगह पे बैन लगा दिया कि तुम यहां भी नीचे पक सकते यहां भी नहीं सकते वो जिस चीज के लिए प्रस्ताव रखता है हम मना करते हैं यहां भी नीचे पकड़ सकते हैं ये योगी की एक दृढ़ता से होता है मन पर काबू लेकिन अगर इसने किसी ने दृढ़ता से इस पर काबू कर लिया यानी मन निस्तरंग हो जाता है वो जो तरंगे उठ रही थी समुद्र में वो शांत हो जाती वो निस्तरंग हो जाता और निस्तरंग होते क्या बचेगा वही समुद्र वही चेतना वही चैतन्य जिसके द्वारा तरंगे जिससे उठ रही थी इसलिए हमको तो वही चेतना को पहचानना है, है कि तरंग की मूल उत्पत्ति क्या है तरंग का मूल स्वरूप क्या है हमको उस तरंग का रूप नहीं पहचानना उसकी उत्पत्ति देखना है क्योंकि हर चीज की उत्पत्ति हमको मालूम है कि उसी चैतन्य से उत्पत्ति है तो हम जब उसके मूल स्वरूप को देखना चाहते हैं तो उसको निस्तरंग अवस्था में देखना पड़ेगा तो ऐसा करने से हमारा मन विस्तरंग हो जाता है और हमें उस परम सत्य का बोध हो पाता है ओ भया सर्व रवयति सर्वतो व्यापको अखिले इति भैरव शब्द से संतोच्चारायण तो ये बताते हैं कि भैरव क्या है यह भी शाक्तोपाय है लेकिन बड़ी अच्छी तरह से यह बताता है कि भैरव क्या है अगर हम भैरव के शब्द की शब्द व्यत्पत्ति इटाइमोलॉजी बोलते हैं इसको कि शब्द वित्पत्ति पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें यह शब्द कहां से आया और इसका क्या मतलब है और उस मतलब के रूप से फिर भैरव का ध्यान करें शब्दार्थ के रूप में या शब्द वित्पत्ति के रूप में तो हम भैरव स्वरूपता प्राप्त कर लेते वो हमारा मन उस भैरव से एक हो जाता है इसमें भी शुद्ध विकल्प आएगा भैरव के अर्थ को समझ के उस पर हम जब ध्यान करते हैं एक शुद्ध विकल्प ये शुद्ध विकल्प धीरे धीरे विलीन हो जाता है और हम शुद्ध भाव को पकड़ लेते हैं। क्या है भैरव जो भ है भ का मतलब होता है प्रकाश भ शब्द है अपने आप में उसी से बना है प्रभात जहां प्रकाश हो जाता है वो प्रभात प्रभा भास्कर ये सारे शब्दों की उत्पत्ति भ से है रूट है या मूल शब्द है भ तो भ मूल से निकले हुए शब्द प्रभात भास्कर भ भा का मतलब होता है प्रकाश और प्रकाश यहां पर प्रकाश से तात्पर्य है अस्तित्व जो प्रकाशित है जो हमको किसी भी इंद्रियजन्य ज्ञान से प्राप्त हो सकता है यानी जो कुछ भी अस्तित्व में है वो क्या है भैरव है इस चीज का चिंतन कि जो कुछ भी अस्तित्व में है जो प्रकाशित है वो भैरव है और रव, जो रवयति रव शब्द रवयति से बना है रवयति का मतलब होता है विमर्शति जो विमर्श करता है और बीच में है भय अय अय का मतलब होती है क्रियाशक्ति संस्कृत में इस अय का उत्पत्ति है क्रिया शक्ति तो जिसके पास अस्तित्व है यह न संसार का अस्तित्व वही है क्रियाशक्ति का स्वामी है लेकिन क्रियाशक्ति के स्वामी को ऐसे नहीं समझ लेना है जैसे मैं जमीन का स्वामी क्रियाशक्ति के स्वामी को समझने के लिए बहुत अच्छी बात है संसार में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, मैं बोल रहा हूं चीटी चल रही है पंखा चल रहा है कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है जो भी क्रियाएं हैं इन क्रियाओं का क्रियाओं का मूल क्रिया शक्ति क्रिया का मूल स्वरूप एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्शन संसार में जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का स्रोत क्रियाशक्ति कोई सी भी क्रिया हो चाहे रेल का इंजन चल रहा हो चाहे हवा चल रही हो चाहे झगड़ा हो रहा हो चाहे गालियां दी जा रही हो क्रिया शक्ति के द्वारा ही वो संपादित हो रही है यानी क्रिया का मूल स्रोत इस पर हम चिंतन करें कि जो कुछ हो रहा है किसी ने मुझे गाली भी दी तो ये कहां से संपादित हो रही है वो क्रियाशक्ति से संपादित हो रही कुछ चीज अस्तित्व है तो कैसे है उसकी भैरों के द्वारा उसकी भक्ति यानी अस्तित्वगत शक्ति के द्वारा वो अस्तित्व है और रवयति का मतलब होता है विमर्श करना विमर्श का क्या मतलब अपने आप को जानना ज्ञान प्राप्त करना और अपने आप को तोलना अपनी शक्ति को जानना आप यहां बैठे हो आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि आपको संपट है विमर्श का मतलब होता है सामान्य हम जो बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि संपट है संपट का मतलब क्या होता है कि मैं जानता हूं कि मैं यहां बैठा हूं कौन सा व्यवहार है जो मैं कर सकता हूं कौन सा व्यवहार है कि मैंने नहीं करना चाहिए क्या बात है मैं बोल सकता हूं क्या मैंने नहीं बोलना चाहिए मैं क्या करने में सक्षम हूं क्या न करने में सक्षम हूं यानी कि मैं क्या नहीं कर सकता क्या कर सकता हूं इन सब के बारे में मैं जानता हूं या मैं अपने आप को अंदर से तोड़ता हूं यह क्या है विमर्श तो विमर्श क्या है ये भैरव है और विमर्श करना शक्ति है क्योंकि शिव और शक्ति अभिन्न है जो जो विमर्श कर रहा है वो भैरव है और ये जो विमर्श है वो स्वातंत्र शक्ति विमर्श अपने आप को तोलना जब हम अपने आप को तोल सकते हैं मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं मैं बैठा हूं और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि मैं मैं भले ही शरीर के लिए मैं बोलता हूं लेकिन इस मैं के पीछे वो शुद्ध स्वतंत्र शक्ति बैठी है, क्योंकि वही तो इसको मैं कहलवा रही है वो तो संसार चलाने के लिए आधार माता मात, अज्ञाता माता की तरफ वो हमको ब्रह्म डाले हुए लेकिन है तो वो शुद्ध स्वातंत्र शक्ति जिसने इस शरीर को मैं बना रखा है इसलिए इस झूठे मैं के पीछे भी सच्चा मैं छिपा हुआ है एक झूठा मैं है जो शरीर को अपना मानता है मन बुद्धि अहंकार यहां तक कि धन दौलत को भी मैं मानता है लेकिन उस मैं के पीछे वास्तव में भी तो एक मैं छिपा हुआ है तो ये बात है जब हम चिंतन करते हैं भैरव शब्द का जो अस्तित्व रूप है जो क्रिया का मूल स्वरूप है क्रिया जहां से उत्पन्न होती है समस्त संसार की क्रियाएं उसी मूल क्रिया से उत्पन्न होती है इस क्रिया से उत्पन्न होती है और जो रवयत जो अपना खुद का विमर्श कर सकती जो जानती है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रही हूं वो शक्ति तो उसका विमर्श करने वाला स्वामी वो है भैरव तो हम भैरव का चिंतन जब उसके इस एनालिसिस के द्वारा करते हैं इसके विश्लेषण के द्वारा भ ऐ र व, इस तरीके से करते हैं कि ये भैरव क्या है उस समय हम उस सतत चिंतन के द्वारा इति भैरव शब्द इस भैरव शब्द के चिंतन के द्वारा संतोच्चारणाच यानी जब हम इसका सतत उच्चार करते हैं उच्चारण में उच्चार करते हैं। कहने को हम यही कहेंगे कि इसके सतत जाप करने से आप शिव स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन जाप नहीं, इसका उच्चार करने से उच्चार का मतलब वो होता है प्राण शक्ति से हम इसको जोड़ते हैं अपने भीतर और उसका सतत उच्चार करते उच्चारण हम उसको अपने विमर्श में बैठाते लगत उसको गहराई से उसका चिंतन करते हैं। और उस चिंतन की स्थिति और ऊंची ऊंची करते हैं। इसका नाम है उच्चार ये उच्चारण से आगे की बात है हम एक शिव सूत्र में पढ़ चुके हैं कि उच्चार का मतलब होता है अपनी प्राण शक्ति से उसको जोड़कर फिर उसको उत्थान करना ये उच्चार होता है तो जब हम इसका सतत उच्चार करते किस चीज का शब्द का लेकिन शब्द को रटने से कुछ नहीं होगा भहरो भहरो भहरो करोगे कुछ नहीं होगा लेकिन उस शब्द के जो अलग अलग मतलब है भ र, व इनका क्या मतलब है और वो भैरों का स्वरूप अपने आप में वो उद्घाटित कर देते हैं तो उस चीज का जब हम सतत चिंतन करते हैं तो फिर हम शिव स्वरूपता को प्राप्त कर लेते वो भैरव का हम कहते हैं भैरव का चिंतन करने से या जाप करने से भैरव स्वरूप आ सकते लेकिन जाप कैसा हो इस नाम का नहीं इस शब्द का नहीं वरण उस शब्द के तात्पर्य का उस शब्द के बोध का उस शब्द के मीनिंग का जब हो यह सब कुछ भ है प्रकाशित है वो भैरव है जो क्रिया शक्ति है उसका स्वामी यानी जो कुछ क्रियाएं हो रही संसार में अच्छी बुरी सब तरह की समस्त क्रियाएं वो भैरव ही कर रहा है उस स्वतंत्र शक्ति से ही हो रही है जो भैरव की अपनी एकमात्र शक्ति है यह शक्ति का एकमात्र स्वामी वो है और जो विमर्श कर सकता है आप भी तो विमर्श कर सकते हो कि मैं कौन हूं इसलिए आपके अंदर वो भैरव ही तो है विमर्श कर रहा है मैं करके जब बोलते हो तो आप क्या आप इनकार कर सकते हो कि मैं हूं कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं हूं क्योंकि हर कोई अपने अस्तित्व के प्रति आश्वस्त होता है वो जानता है कि मैं हूं और यही आश्वासन कि मैं हूं यही आश्वस्तता कि मैं हूं वही शुद्ध भैरव है क्योंकि वो अस्तित्व अकाट्य है अस्तित्व का अकाट्य स्वरूप सनातन स्वरूप है इसका चिंतन अगर हम करें खाली शांत चित्त बैठ के कभी कि भैरव का कि मैं विमर्श कर सकता हूं तो विमर्श कर सकता हूं मतलब भैरव ही हूं जो प्रकाशित सब कुछ है वह भैरव है और जो क्रिया रूप से जो कुछ दिखाई देता है कितनी भी तरह की क्रियाएं अच्छी बुरी अपनी पर पसंद आए चाहे ना पसंद हो समस्त क्रियाएं भैरव हैं है। क्योंकि क्रियाओं का मूल स्रोत वही है कोई सी भी क्रिया अब चूंकि समाप्त होने वाला समय तो उसको खाली संक्षिप्त में लेते हैं अंतिम उसके बाद में फिर अगली बार अहम ममेदम इत्यादि प्रतिपत्ति प्रसंगत निराधारे मनोयाति त्यान प्रेरणाक्षमरपेक्ष अहंता अब हमारी अहंता का हम चिंतन करें कि हम अहंता में सबसे पहले जब मैं कहते ना मेरा अपमान कर दिया मुझे धन मिल गया मेरा धन छीन लिया मुझे सुई लगा दी मेरी बेजती कर दी इसमें हर जगह हमारा जो मैं है ये कैसा है आधारित मैं कभी हमारे मन पर आधारित है कभी बुद्धि पर आधारित है कभी शरीर पर आधारित है पर इसमें निराधारित मैं कहा है इन सबके पीछे निराधारित मैं छिपा हुआ है जो आपको माया के चाशनी में मिला के इस मैं को शरीर के अहंता में डुबो देता है शरीर के अहंता इसलिए कि वो पहले माया की चाशनी में इसमें मिला के फिर आपको परोसती है शरीर को आप अहंता शरीर में हूं मन बुद्धि अहंकार में शुद्ध जो बोलते हैं तो शिव जो है सतत निरपेक्ष अहंता के रूप में होता है इसका चिंतन हम अगली बार में फिर करेंगे तो आज के लिए अपना इतना ही